योग एवं ध्यान जिज्ञासा योग शास्त्र में जिन मूलाधारादि चक्रों का वर्णन आया है उनका क्या स्वरूप है समाधान ये सभी चक्र भाव में हैं, इनका मानस प्रत्यक्ष होता है इन चक्रों का दर्शन सभी साधकों को समान रूप से नहीं होता साधक को चक्रों के विषय में जिस परंपरा से जिस प्रकार का उपदेश किया जाता है उसी प्रकार से उनका साक्षात्कार होता है यहां यह संशय नहीं करना चाहिए कि यह साधक को एक प्रकार का साक्षात्कार हुआ और दूसरे को अन्य प्रकार का तो दोनों में से कौन सा सही है जिसको जिस प्रकार का साक्षात्कार हुआ वही उसके लिए ठीक है चक्रों का मुख्य ऊपर है या नीचे इस विषय में शास्त्र ने यही निर्णय दिया कि जैसा आपको अनुभव हो रहा है वही ठीक है पर शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि जो निर्वासनिक साधक है उन्हें चक्रों की पंखुड़ियां उर्धमुख दिखाई देती हैं और सवासनिक को अधोमुख जिज्ञासा क्या योग आदि शास्त्रों में बताए गए चक्र वास्तविक हैं यदि ऐसा है तो उनके वर्णन के विषय में अलग अलग ग्रंथों में विसंगति क्यों है चक्र भेदन क्या है समाधान चक्रों के विषय में लोगों में एक भ्रांति है इस जगत को तो सत्य मानते हैं और मन में कोई देवता का स्वरूप बनाए तो उसे मनोराज्य मानते हैं परंतु वास्तविकता यह है कि यह जगत मायिक है सत्य नहीं है भाव के द्वारा अनुमोदित होकर ही इसमें सत्यत्व तो मालूम हो रहा है इसलिए भाव शक्ति ही प्रबल है जितनी उपासनागत साधनाएं हैं वे भी भाव पर ही केंद्रित हैं इसलिए आगम ग्रंथों में कहा गया है कि चक्रों के विषय में जो विसंगति प्रतीत होती है उससे कोई मतलब नहीं है गुरु ने जिस साधक को जिस रूप में चक्र का वर्णन किया है अपने भाव से वह उसी प्रकार की अनुभूति कर लेगा वही चक्र एक साधक को उर्ध्वमुख दिखता है तो दूसरे को अधोमुख दिख सकता है पर उस अनुभूति को कमजोर नहीं समझना चाहिए फोटो देखकर आपके अंदर जो देवता का स्वरूप बना है वह फोटो से कमजोर नहीं है अतः आपके अंदर भाव से प्राप्त जो देवशक्ति है वह कमज़ोर नहीं है मानसिक होने से उसे मिथ्या नहीं समझना चाहिए वह बहुत प्रबल है उपासना में उसकी अत्यधिक आवश्यकता है चक्रों के मूल चक्र के मध्य मूलाधार चक्र का संबंध पृथ्वी तत्व से है और उसका संबंध गंध से है स्वाधिष्ठान चक्र का संबंध जल तत्व से है और उसका संबंध रस से है मणिपुर चक्र का संबंध अग्नि तत्व से है और उसका संबंध रूप से है अनाहत चक्र का संबंध वायु तत्व से है और उसका संबंध स्पर्श से है विशुद्ध चक्र का संबंध आकाश से है और उसका संबंध शब्द से है इन पांच विषयों में ही व्यक्ति बंधा हुआ है अतः इन विषयों में जो आसक्ति है उसे काटना अत्यावश्यक है एक एक चक्र का भेदन यही है कि इन विषयों से आपकी आसक्ति समाप्त हो जाए इसके बाद आज्ञा चक्र में मनस्तत्व है इसका भी विभेदन करके कुंडलनी श्र में पहुंचती है जिज्ञासा शक्तिपात और कुंडलनी जागरण यह शास्त्र संबत है या स्वतंत्रवाद है समाधान कुंडलनी जागरण के विषय में उपनिषदों में भी चर्चा आई है अतः यह शास्त्र संबत नहीं है ऐसा नहीं कह सकते आगम शास्त्र में शक्तिपात का लक्षण बड़े विस्तार से किया गया है तात्पर्य रूप से ईश्वर कृपा का नाम ही शक्तिपात है मुझ पर ईश्वर कृपा हो गई इसका ज्ञान साधक को कैसे होगा इसके विषय में आगम शास्त्र में निर्णय दिया कि साधक की, की बुद्धि जगत को छोड़कर आत्माभिमुख हो जाए यही ईश्वर कृपा है यही शक्तिपात है बाह्य प्रक्रिया कोई भी अपनाएं पर यह लक्षण उसमें घटना चाहिए तभी शक्तिपात माना जाएगा शक्तिपात का लक्षण कोई चमत्कार है ऐसा आगम नहीं मानता गुरु या किसी भी सिद्ध महापुरुष के माध्यम से यह शक्तिपात प्राप्त हो जाए तो आपको समझना चाहिए कि आपकी जागृत हो गई उसके जागरण का लक्षण यही है कि पंच भूतों से संबंधित जो पांच चक्र हैं, उनका भेदन हो जाए अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये विषय साधक को जरा भी आकर्षित न कर पाए यही मूलाधार से विशुद्धि तक पांच चक्रों का भेदन है फिर आज्ञा चक्र का भेदन होने पर साधक का मन वश में हो जाता है मन के संकल्प विकल्प उसे बहिर्मुखी नहीं कर पाते यही कुंडलनी जागरण का लक्षण है आगम शास्त्र में शक्तिपात के विषय में गुरु के लिए भी निर्देश है कि शिष्य की वासनाएं यदि पकी नहीं है तो उसकी ग्रंथि नहीं तोड़ना अन्यथा वह पागल हो सकता है या मर भी सकता है ऐसे व्यक्ति को वासना पकाने का साधन बताना चाहिए निर्वासनिक साधक के शक्ति का अधिकारी होता है